श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद २९, ८ अप्रैल अठारह सौ ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते अहम भाव के कारण जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती गौवें हम्मा हम्मा करती हैं और बकरे मे में करते हैं इसीलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है कसाई काटते हैं चमड़े से जूते बनते हैं ढोल मढ़ा जाता है दुख की पराकाष्ठा हो जाती है हिंदी में अपने को हम कहते हैं और मैं भी कहते हैं मैं मैं करने के कारण कितने ही कर्म भोगने पड़ते हैं अंत में आतों से धनुहं की तात बनाई जाती है धनुहे के हाथ में जब वह पड़ती है तब तू तू कहती है तू कहने के बाद निस्तार होता है फिर दुख नहीं उठाना पड़ता हे ईश्वर तुम करता हो और मैं अकरता हूँ इसी का नाम ज्ञान है नीचे आने से ही ऊँचे उठा जाता है चातक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है परंतु वह बहुत ऊँचे उड़ जाता है ऊँची ज़मीन में कृषि नहीं होती नीची जमीन चाहिए पानी उसी में रुकता है तभी कृषि होती है साधुसंग तथा प्रार्थना कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए घर में तो केवल विषय चर्चा होती है रोग लगा ही रहता है जब चिड़िया शीखे पर बैठती है तभी राम राम बोलती है जब वन में उड़ जाती है तब वही टे टे करने लगती है धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिए जलते रहते हैं गरीब तेल नहीं खर्च कर सकती इसीलिए दिए का पैसा वैसा बंदोबस्त नहीं कर सकते यह देह मंदिर अंधेरे में न रखना चाहिए ज्ञान दीप जला देना चाहिए ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्म ब्रह्ममयी का मुँह देखो ज्ञान सभी को हो सकता है जीवात्मा और परमात्मा प्रार्थना करो उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है और गैस गैस कंपनी के यहाँ मिलती है अर्जी भेजो गैस का बंदोबस्त हो जाएगा घर में गैस बत्ती जल जाएगी सियाल में ऑफिस है सब हंसते हैं किसी किसी को चैतन्य हुआ है इसके लक्षण भी हैं ईश्वरी प्रसंग को छोड़ और कुछ सुनने को उसका जी नहीं चाहता ईश्वरी प्रसंग के सिवा कोई दूसरी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता जैसे सातों समुद्र गंगा यमुना और सब नदियों में पानी है परंतु चातक को वर्षा की बूंदों की ही रट रहती है चाहे मारे प्यास के छाती फट जाए परंतु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता